आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद जहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत सुंदर और बहुत ही विस्तृत बहुत ही प्यारा उपदेश दे रहे हैं और इसी क्रम में वो दत्तात्रेय जी की कथा भी सुना रहे हैं कि कैसे दत्तात्रेय जी बड़े ही शांत थे और उन्होंने अपने आसपास की चीजों से बहुत कुछ सीखा था दत्तात्रेय जी ने महाराज यदू को एक और बात कही बावनवे श्लोक में उन्होंने कहा ना अति स्नेह प्रसंगो व कर्तव्य क्वापि के निंदेत संतापम कपोत इव दीन धी अर्थात मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा जिस तरह कि मूर्ख कबूतर भोगता है तो देखिए दुख और सुख कई बार लगता है कि हमारे अपने हाथों में ही है दुख का मतलब क्या है दुख का मतलब है जब हमारा अत्यधिक स्नेह किसी से होता है चाहे वो हमारे अपने शरीर से हो शरीर से बहुत स्नेह है बहुत स्नेह है दिन रात उसको सजाते संवारते रहते हैं दिन रात मेहनत करते हैं एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि बुरी बात नहीं है या जिम जाते हैं उसको बहुत ही बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखाने के लिए छे छे घंटे लगे रहते हैं और अचानक अचानक उसको लगे कि ये तो शरीर मेरा बहुत कमजोर हो गया या अचानक कोई अचानकर बीमारी पता चल जाए या जो अपने को बहुत सुंदर समझता हो और सुंदरता के बल पर बहुत रुपया कमाता हो अचानक उसके बाल सफेद होने लगे हुँ? तो वेग चिंत हो बहुत चिंतित होय कॅसे शरीर को बचाओ मेरा शरीर ही सब कुछ है मेरे लिए कैसे रक्षा होगी कैसे रक्षा होगी या शारीरिक देही जो है वो सोचे दैहिक विषय के बारे में हुँ? देह से इतना प्रेम है कि दैहिक से तो प्रेम होगा ही ना यानी पत्नी बच्चे पति माता पिता ये सब मुंह के बहुत बड़े केंद्र है इनके साथ रहना गलत नहीं है इनके प्रति कर्तव्य बुद्धि रखना गलत नहीं है लेकिन अत्यधिक स्नेह और अत्यधिक चिंता करना यह भयंकर है क्योंकि अगर आशा निराशा में परिवर्तित हुई तो महान दुख भोगना पड़ेगा इस संसार में देखा जाए तो भगवान और भक्तों के सिवा अपना कौन है कोई नहीं है अपना सब दिखते अपने हैं लेकिन जब हम उनके काम के नहीं रहते तो बहुत आसानी से अलग कर जाते आसनी शरीर हमारा काम का नहीं रहता तो घर में अपने बच्चे जिनके लिए बहुत मेहनत की वही बाहर कर देते हैं कोई रोग हो जाता है या कोई और बाजाती हो है तो कितना दुःख भोगना पडता है यहा पर सावधान करतात्रे जी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से अत्यधिक स्नेह या उसकी चिंता ना करें कई बार इंसान अपने बच्चों से जितना स्नेह करता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा स्नेह और प्रेम करता है अपने बच्चों के बच्चों से बच्चों के बच्चों से बहुत अधिक स्नेह होता है और उसके बिना वो रह नहीं पाता है वो उसके प्रेम में इतना फंस जाता है बच्चे के प्रेम में कि सारा वात्सल्य सारा स्नेह सारा प्रेम जीवन के बचे खुचे वर्ष भी वो उस पर निछावर कर देता है उसकी हसी से वो हंसता है उसके दुख पर वो दुखी होता है उसकी आत्मा कुल बुलाती रहती है कि मेरा वश नहीं चलता है ये मेरा बच्चे का बच्चा तो अत्यधिक स्नेह भयंकर है मेरी भेंट हुई एक भक्त से तो काफी समय से वो भक्ति कर रहे हैं बहुत प्यारे भक्त है बहुत ही विनीत है विनम्र है और वो ये कहते भी हैं कि जब मैं अपनी सेवाओं से निवृत्त हो जाऊंगा तो वृंदावन में आकर भजन करूंगा यही मेरा सपना है सही बात भी है लेकिन इस बीच में उनके बच्चे का एक बच्ची हो गई पोती बहुत प्यारी बहुत सुंदर तुतलाती हुई बोलती है मन बड़ा आह्लादित हो जाता है वो उसकी क्रियाओं में ऐसे उलझ गए हैं वो सोचते हैं कि इसको अच्छा संस्कार देना मेरी ही जिम्मेदारी है बोलते हैं कि अगर मैं घंटी बजाता हूं जैसे ही आरती की घंटी बजती है वो बच्चा भागा भागा चला आता है और वहां बैठा रहता है शांत होकर के तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे संस्कार दिए जाए हम तो इतना करेंगे ही इनके लिए लेकिन उनकी अपनी उम्र जा रही है और बहुत कुछ अभी सीखना है भजन में बहुत गहराई में जाना है अपने स्वरूप को पकड़ना है हुँ? अपने स्वरूप में अवस्थित होकर भजन करना है राधा कृष्ण के भाव के साथ भाव का दाधात में होना है लेकिन अगर वहां हृदय में कहीं भी विक्षोभ होगा कहीं भी कुछ कुछ भी और चिंतन होगा तो फिर वहां इतनी बड़ी भक्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अब मन अन्य अभिलाषा के द्वारा बिद्ध हो गया जो अन्य अभिलाषा पहले भी थी और शायद अब खत्म हो रही थी तब एक नई अभिलाषा मुस्कुराते हुए जागृत हो गई और बहुत समय लगेगा उसमें से निकलने में बहुत समय लगेगा तो इसीलिए यहां पर सचेत कर रहे हैं दत्तात्रेय जी की मनुष्य को चाहिए कि, कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता ना करे वरना उसे महान दुख भोगना पड़ता है जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है तो दत्तात्रेय जी ने यहां एक कथा सुनाई यहां वो कह रहे हैं 53 श्लोक से शुरू कर रहे हैं कि एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया और कबूतरी के साथ कई वर्षो तक वहां वो रहता रहा चौवनवे श्लोक में कहा कि कबूतर का जो ये जोड़ा था वो अपने गृहस्थ कार्यो के प्रति अत्यधिक समर्पित था उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से आपस में बंधे हुए थे वे एक दूसरे की चितवनों शारीरिक गुणों और मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह से बांध रखा था वो एक दूसरे से क्षण भर का बीचों हो सहन नहीं कर पाते थे देखिए इसे ही कहते हैं भगवत विस्मृति भगवान के प्रति अनुराग भला कैसे आ सकता है जब एक निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग हमारे हृदय में रहेगा निर्जीव पदार्थ है देह और जो जीव है उसे तो हम जानते ही नहीं हुँ? अब वस्तुता देखा जाए तो जीव जो है वो भगवान से शाश्वत प्रेम करता है यही होना चाहिए लेकिन वो विकृत हो जाता है तो वो प्रेम भौतिक स्नेह के रूप में उभरने लगता है ये वस्तुता जो वास्तविक आनंद है ना उसका धूमिल प्रतिबिंब ही इस मिथ्या रूपी जीवन की नींव बन जाती है और वो इसलिए हुआ क्योंकि परम सत्य की विस्मृति है और पचपनवें श्लोक में कहा गया कि भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वे प्रेमी युगल की तरह जंगल के वृक्षों के बीच लेटते बैठते चलते फिरते खड़े होते बातें करते खेलते खाते पीते रहे और आगे कहा गया कि राजन जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वो अपनी पति की चाटुकारिता कर चापलूसी कर उसे बाध्य करती और वो कबूतर भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वो चाहती थी इस तरह वह उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता था हुँ? तो हम अपने निजी जीवन में यह देखते हैं ऐसा ही होता है है ना और कोई व्यक्ति अगर इस तरह से रूप जाल में फंस जाता है तो फिर उसकी बुद्धि भगवान की सेवा को समर्पित नहीं हो सकती इसके बाद सत्तावनवे श्लोक में कहा गया कि अब कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ जब समय आ गया तो उस साधवी कबूतरी ने अपनी पति की उपस्थिति में घोसले में कई अंडे दे दिए जब समय पूरा हो गया तो इन अंडों से भगवान की अचिंत शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों और पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हो गए कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेहिल बन गया और उनके अटपटी चहचहाट को सुनकर बहुत हर्षित होता क्योंकि उन माता पिता को ये बड़ी ही मधुर बोली लगती इस तरह वो जोड़ा इन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों उनकी चहचहाट और घोसले के आसपास उनकी कूंद भान देखकर उनके उछलने और उनके उड़ने का प्रयास करना देखकर बड़े ही हर्षित होते बहुत ही सुखी थी स्नेह से बंधे हुए हृदय वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान की माया द्वारा पूर्णतया मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे एक दिन, परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वो काफी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे दोनों के दोनों उस समय संयोगवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेलिये ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसले के निकट घूमते हुए देखा उसने अपना जाल फैलाकर उन सब बच्चों को पकड़ दिया कबूतर और उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत चिंतित रहते थे और इसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहे थे समुचित अन्न पाकर अब वो अपने घोंसले पर लौट आए जब कबूतरे ने अपने बच्चों को बहेलिए के जाल में फंसे देखा तो वो दुख से अभिभूत हो गई गईर चिल्लाती दोडी कबूतरी गहन के बंधन स्नेधन विह्वल भगवान की माया च होण्यास वीत भूल गेले असं दौडते हुई व खुद्दे फस गई अब्द अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को और साथ में अपने ही समान अपनी पत्नी को बहेलिये की जाल में बुरी तरह से बंधा देख कर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा कबूतर बोलने लगा अड़सठवें श्लोक में अहो में पश्यता पाय मल्प पुण्य से दुर्मते अतृप्त से हाय हाय देखो मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए ना तो मैं अपने परिवार जो मेरे धर्म अर्थ और काम का आधार था अब बुरी तरह से नष्ट हो गया है हमारे आचार्य कहते हैं की अतृप्तस्थ शब्द का मतलब है की कबूतर अपनी इंद्र तृप्ति से तुष्ट नहीं था हालांकि वो अपने बच्चों से अपनी पत्नी से और घोसले से बहुत प्रेम करता था तो भी पूरी तरह से उन्हें भोग नहीं सका था और भोगता भी कैसे क्या ऐसी वस्तुओं से कभी तुष्टि होती है कभी नहीं और अकृतार्थस्य का अर्थ है कि उसकी इंद्र तृप्ति के भावी विस्तार की आशाएं और सपने भी अब नष्ट हो गए थे तो लोग सामान्य रूप से घर प्रिय घर की चर्चा अपने घोसले के रूप में चलाते हैं और भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं और उस संचित धन को वो घोसले का अंडा कहते हैं इस तरह से ये जो भौतिक जगत का प्रेम है वो बड़ा ही भयंकर है क्योंकि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है उनहत्तरवे श्लोक में कहा अनुरूपा अनुकूला च यस्य पति देवता शून्य गृहे माम संत्यज पुत्र स्वरिया साधु कि मैं और मेरी पत्नी कितने आदर्श जोड़ा थे वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी मुझे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई तो बड़ा ही विलाप कर रहा है कबूतर बहुत ही शोकाकुल है क्या हरकत करता है वो आगे जाकर और क्या बोलता है कैसा विलाप है उसका और इससे क्या शिक्षा ली है दत्तात्रेय जी ने जानेंगे हम सुनते रहेगा समर्पण